सन्ता हंसारो युजरेचारा प्रणमा यदनुहसो जन्खाशिको भवे श्रीमत्सफनंदनम अज्ञानिरा नमः जनशलाकुन्मीत श्रीले नम नमादेशे दीनाक्षीन लक्ष्मीसहस्रदी दिव्यमान चुभु चतुृश्चिहृष्टता षिर्विराजते पंचराजते बार थोड़ा से सीमावलोकन किया था दो तीन कारिकाओं का शेष था करना उसमें उसका बाद में कर लेंगे अभी आगे का विषय ले लेते हैं कारिका से अवैष्णव का संग नहीं करना चाहिए यह कहकर शुद्धि का विषय श्री गोपिनाथ जी ने समझाया शुद्धि करनी चाहिए और उसके साथ साथ अपने हाथों की शुद्धि विशेष रूप से करनी चाहिए इसी तरह पात्र और वस्त्रों को प्रभु संबंधी जो पात्र वस्त्र हैं वो और हमारे उपयोग में आने वाले पात्र वस्त्र हैं उनको अलग रखना चाहिए चौसठवीं कार्यक्रम में ये कहा कि हमारे जो परंपरागत आचार हैं वैष्णव के उनको हमें गुप्त रखना चाहिए इसी तरह जो प्रभु के लिए सिद्ध की जाती सामग्री है भोग सामग्री उनको भी हमें गुप्त रखना चाहिए हम जो ग्रंथों में जो पढ़ते हैं उसके बाद इन दिनों में जो पुष्टि मार्ग में व्यवहार देखा जाता है उसमें जमीन आसमान का अंतर हमें दिखलाई देता है जैसे श्री गोपीनाथ जी आगे करते हैं कि गोपीय स्वागमाचारम पाक सेवाम हरे रवि प्रभु की रसोई यानी जिसे भोग धरा जाना है उनको गुप्त रखना चाहिए पर इन दिनों में कुष्ट मार्ग में इसी का सबसे ज्यादा प्रदर्शन होता है जो प्रभु को भोग धरी जाने वाली सामग्री है उसी के नाम पर सब प्रदर्शन होता है छप्पन भोग है गुनवारा है ये है वो है सब जो मूल ग्रंथों को पढ़े तो हमें उसमें पता चलता है कि हमारे जो मूल प्रवर्तक आचार्य हैं उनका दृष्टिकोण इस बारे में क्या है और हमने उसका कितना विपरीत व्यवहार में ले रखा है इसके बाद पात्रों के बारे में कहा कि उत्तम पात्रों को प्रभु की सेवा में उपयोग में लेना चाहिए और प्रभु सेवा संबंधी जो सामग्री है उसमें हमें सवर्ण स्वीय सजातीय वर्ग और जो वैष्णव हो उन्हीं को साथ में लेना चाहिए जो भी कुछ है वो पहले प्रभु को समर्पित करने के बाद ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए उसके बाद वस्त्र पात्र और जल के स्थान इनकी शुद्धि के बारे में गोपीनाथ जी ने समझाया कि द्विमुख पात्र जो होता है वो शुद्ध माना जाता है इसी तरह जो ऊन रेशम इनसे बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो शुद्ध माने जाते हैं और कपास यानी सूती वस्त्र वो प्रथम बार शुद्ध होता है पर उसके बाद उपयोग में लेने के बाद धोने पर वो शुद्ध हो जाता है उसको रंग दें तब भी वो आवेद शुद्ध हो जाता है और जो जल के स्थान उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं ऐसे स्थानों से हमें ठाकुर की सेवा के लायक और अपने भी के लिए जलों का उपयोग करना चाहिए आगे अन्य आश्रय के बारे में आपने समझाया कि अन्य देव के यहां नहीं जाना चाहिए वैष्णव को पर कभी आकस्मिक रूप से वहां आमना सामना हो जाए तब उनका अनादर भी नहीं करना चाहिए उनको भगवत सेवक मानकर भगवत स्मरण करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए इसी तरह तीर्थ में भी तीर्थ देव का और तीर्थ के जो पुरोहित होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए उनहत्तरवीं कारिका में ये समझाया कि संन्यास और अग्निहोत्र तो ये दो तो कलिकाल में वर्जित माने गए शास्त्र में निषि है इसलिए वैष्णव को या सर्व सामान्य जो वैदिक परंपरा में जो है उनको भी इन दोनों को की दीक्षा है वो कलिकाल में नहीं लेनी चाहिए दो तरह के शास्त्र वचन है एक तो अग्निहोत्रम विवादम हम अन्यसम फल परिषकम उत्पत्ति कलव पंच विवर्जय एक ये वचन है जिसमें सन्यास और अग्निहोत्र के लिए निषेध किया गया है कलिका एक दूसरा वचन यावत वर्ण विभागों यावध विधा प्रवर्तते संन्यास अग्निहोत्र सूर्यास्त कलव युगे ऐसा भी यानी जो प्रथम वाला जो निषेध है उससे ऐसा लगता है कि कलिकाल में ये कर ही नहीं सकते हैं यानी सन्यास ले ही नहीं सकते हैं क्या अग्निहोत्र की दीक्षा ली ही नहीं जा सकती है पर दूसरा जो वचन है वो ये समझाता है कि इन दोनों निशोध निषेध का कारण इसको कलिकाल है वो तामस काल है दूसरा कलिकाल में वेद का अध्ययन अध्यापन की परंपरा नष्ट हो चुकी है अपनी अपनी जो वेद की शाखाए वो भी इन दिनों में लोगों को उपलब्ध नहीं होती है, यानी शाखाओं का लोप हो गया इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहे तब भी अपनी परंपरा में जो शाखा में वेद आया है उसका अध्ययन वो कर नहीं सकता है उपलब्धि नहीं है वेद दूसरा कारण यह है कि वर्णों में सांकर जितना भी शास्त्रीय कर्तव्य है वो वर्णाश्रम पूर्वक कहा गया है पर जब वर्णों में कांकर्य हो जाता है तब फिर वो धर्म उसका पालन करने की योग्यता बच नहीं जाती है एक के अशुद्ध हो जाने के कारण भी ये अग्निहोत्र और संन्यास की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कलिकाल में जितने लोग हैं उन सब के साथ ऐसा ही हुआ हो सभी लोग वेदाध्यन रहित हो सभी लोगों की वेद शाखा लुप्त हो गई हो सभी लोग वर्ण शंकर हो गए हो, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे लाखों करोड़ों में एकाध्य साथ भी हो सकता है कि जिसकी वर्ण है वो शुद्ध हो शास्त्र में कहे अनुसार समय समय पर उसके संस्कार भी हुए हों वेदाध्ययन भी उसने यथाविधि किया हो तो अगर ऐसी पात्रता किसी की है तो उसके ऊपर ये निषेध लागू नहीं होता है इसके कई बार लोग पूछते हैं कि भाई कलिकाल में ऐसा है शास्त्र में ये कहा गया है तो महाप्रभु ने स्वयं भी तो सन्यास लिया था इसी तरह महाप्रभु की कुल परंपरा में भी तो अग्निहोत्र और सोम यज्ञादि कर्म होते आए हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया जब निषेध था तो तो उसके बारे में ये समझना चाहिए कि जो दूसरा वचन है वो जो एक सार्वत्रिक निषेध है उसके जो स्कोप है निषेध का उसको संकुचित करता है वो ये समझाता है कि वो निषेध सामान्यतयाली काल में ऐसी स्थिति है, है इसलिए कहा गया है पर अगर कली में भी कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने वेदाध्यन किया हो जिसके विधि पूर्वक संस्कार हुए हो और जिसके यहाँ वर्ण सुप्री शुद्ध हो तो उसके ऊपर वो निषेध लागू नहीं पड़ता समझ में आया है? तो ये बात है इसलिए आचार्य चरणों ने जो संन्यास लिया था या आचार्य चरणों के पूर्व पुरुषों की परंपरा में भी हम सो, सोमयज्ञ का निरूपण देखते हैं महाप्रभु श्री गोपीनाथ जी ने भी सोमलेगी किए थे ऐसा आता है इतिहास में तो वहां वो निषेध इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इस तरह से वेदाध्यन आदि किए आज के समय में अब ऐसा कोई वेदांत विधि पूर्वक करने वाला बचा नहीं है महाप्रभु के पंद्रहवीं सोलहवीं पीढ़ी चल रही है जिसमें किसी ने भी अपनी कैसरी शाखा का कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का आद्योपांत अध्ययन किया हो ऐसा एक नमूने के तौर पर भी कोई व्यक्ति मिलता नहीं इसलिए वो अधिकार अब लुप्त हो चुका है तो ये बात ध्यान से समझनी चाहिए पर अगर कोई व्यक्ति अहंकार ऐसा माने या ज्ञान वैसा मान लेकिन मैं तो सुपात्र हूं मैं ये कर सकता हूं तो श्री गोपीनाथ जी कहते हैं कि उसे क्लेश होगा क्योंकि तो ये उत्तर देवेगा इसके बजाय अच्छा ये है कि स्मार्ट अग्नि की दीक्षा बोले जिसमें वैष्णुदेव पाप यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं अगर ऐसा नहीं करके और जबरदस्ती से खुद का अधिकार ऐसा मानकर कोई सन्यास लेता है तो उसका पतन होता है अब आगे ये कहा कि जैसे सन्यास के बारे में कलिकाल में प्रतिबंधक हो रहा है तो वो कहीं तो गृहस्थ धर्म के ऊपर भी लागू हो गई तो क्या गृहस्थ धर्म का भी पालन नहीं करना चाहिए ऐसा प्रश्न होता है तो उसका समाधान देते हैं कि ये बात सही है कि काल ऐसा है कि जिसमें गृहस्थ धर्म का पालन होना भी संभव नहीं है पर फिर भी क्योंकि गृहस्थ आश्रम तो गले पतिथ है आ ही पड़ा है तब उसे किसी तरह से हमें निभाना चाहिए क्योंकि बिना से देर यात्रा संभव नहीं है इसलिए विरुद्ध आचरण से बचते हुए जितना संभव हो यथाशक्ति शक्ति गृहस्थ धर्म का पालन करते रहने पर कुछ दिन ही संभव हो सकती है इसलिए इस बात को कहने के बाद आश्रम की व्यवस्था बतलाई है कि दो तरह के आश्रम होते हैं यानी जो चार आश्रम हैं उनको दो दो में विभाजित किया जाए तो ब्रह्मचर्य और ग्रहस्थान सन्यास कुल चार आश्रम होते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य में ऐसी व्यवस्था है एक उदासीन है आश्रम और एक ग्रही है तो जो सन्यास है और ब्रह्मचर्य है वो उदासीन कक्षा के आश्रम माने जाते हैं क्योंकि तो उसमें दोनों में घर छोड़ना होता है पहले में वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में प्रवास होता है दूसरे में वेदा के आने पर सब कुछ घर परिवार छोड़कर और निरंतर आजीवन पर्यटन रत रहना होता है तो वो उदासीन आश्रम है और गृहस्थान है वो ग्रही कहे जाते हैं उन दोनों में घर में रहना मान्य है इन आश्रमों में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति एक आश्रम में आजीवन रहना चाहे तो वो रह सकता है अगर कोई यह चाहे कि नहीं एक के बाद एक ऐसे आश्रम में मैं जाऊं तो पहले ब्रह्मचर्य उसके बाद ग्रह ऐसे हो सकता है इतना उपदेश है वो द्विज वैष्णव है उनके लिए किया गया अब जो द्विज नहीं है विजय सर श्री शूद्रादि वर्ण शंकर या वर्ण बागी उनके लिए आज्ञा करते हैं जो शूद्र वर्ण के हैं या जो जिनको वर्णाश्रमाधिकार प्राप्त नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए तो उनको ऐसी आजीविका नहीं करनी चाहिए जिसमें जीव हिंसा होती है ये चौहत्तरवीं कारिता में ही बात कही जा रही है इसी तरह जो निषिद्ध पदार्थ हैं उनका भोजन नहीं करना चाहिए और इस तरह जो द्विज वर्ण हैं उनकी कृपा प्राप्त करते हुए उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए इनको भगवत भजन करते रहना चाहिए इसी तरह जो अद्विज हैं उनको भगवान भक्त और ब्राह्मण गाय इनकी सेवा करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए और जो शास्त्र में कहे गए दान वृत्त संबंधी कर्म शुद्धि इन सब का भी उनको पालन करना चाहिए ये कर्म उनको वहां आमंत्रक कहे गए हैं इसलिए उनको आमंत्रित करने चाहिए या लौकिक मंत्रों से द्वारा भी वो किए जा सकते हैं और ऐसा करते हुए अगर वो जो अद्वित वैष्णव है वो भगवत भजन करता रहे प्रेम पूर्वक तो उसके ऊपर शीघ्र कृपा होती है, तो। पर इनको एक सावधानी रखनी होती है कि अपने से उच्च वर्ण के जो हैं जिन्हें वेदाधिकार प्राप्त है जिनको शास्त्रीय कर्म का भी अधिकार प्राप्त है उनके साथ स्पर्धा और ईर्ष्या का भाव नहीं रखकर रखनी चाहिए और अनधिकार चेष्टा करते हुए वेदाध्ययन करने का यार ऐसा कोई प्रयत्न उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसी दीनता से वो प्रभु की शरणागति बना कर रखे तो उसके ऊपर कृपा अधिक होती है इतना तो हमारा सतहत्तरवीं तारी तक हुआ उसका और हुआ अब इसके आगे अब स्त्रियों के विषय में जो वैष्णव स्त्री हैं उन्हें उनको मार्ग में कैसे रहना चाहिए उसकी आज्ञा करते हैं सधवा भर्तृभावे न विधवा पुत्र भावत श्रीकृष्ण संश्रयित साधवी जितचित्तेन्द्रिया अपने चित्त को और अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए पवित्रता रखते हुए ऐसी जो साध्वी स्त्री है उसे श्रीकृष्ठ का आश्रय लेना चाहिए उसमें जिसका पति है उसे अपने भगवत स्वरूप में पति भाव रखना चाहिए और जिसका पति नहीं है उसे प्रभु मैं अपना पुत्र के होने की भावना रखनी चाहिए ये सामान्यता है हाँ। क्योंकि जिस स्त्री का पति है उसका आश्रय पति होता है पति नहीं होता है तब पुत्र उसका आश्रय होता है ऐसी स्थिति में मुख्य बात है वो आश्रय मानने की तो आश्रय तो हमारा प्रभु है कृष्णा तो हमारे आश्रय है तो किसी भी रूप में प्रभु में अगर आश्रय का भाव बना रहता है तो प्रभु हमारा सर्वस्व है वो प्रभु हमारा सब कुछ निभाते हैं योगक्षेम उस दृष्टि से ये आज्ञा कर रहे हैं पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अन्य भावों से हम प्रभु की सेवा भक्ति नहीं कर सकते जैसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सर्वभावे न भजनी हो ब्रजाधिपह सभी भावों से हमें ब्रजादित्य की सेवा करनी चाहिए तो वहां सर्वभाव कहा है सर्वभाव का मतलब जैसे यशोदा जी के सन्नु ठाकुर जी पुत्र के रूप में प्रकट हुए पुत्र के रूप में प्रकट होने पर यशोदा जी का भाव ये मेरा बेटा है ऐसा प्रभु के प्रति हुआ हम ये सोचेंगे कि यशोदा जी को केवल श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव है और वात्सल्य का भाव है तो वो सरो भाव नहीं हो सकता है सरो भाव में जितने भावों को हम गिने उनमें से एक भाव वात्सल्य का हुआ तो कोई एक विशेष भाव से यशोदा जी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं या कृष्ण को लाड लड़ा रहे हैं पर पुत्र को अपना सर्वस्व मानना तो वो अपने आप ही वो सर्वभाव हो जाता है मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है इस तरह से पुत्र के प्रति यशोदा जी का अपने सर्वस्व होने का भाव है तो अपने आप उसमें सर्वभाव आ जाता है जैसे किसी को देश के प्रति है मेरा देश भी मेरे लिए सब कुछ है तो देश प्रेम या देश भक्ति हम नाम देंगे पर वो भक्ति भी सर्वभाव पूर्ण ही होती है उसे तो हम एकांगी नहीं कह सकते पर मुख्य बात ये है कि उसको सर्वस्व मानना तो इस तरह से जो सधवा स्त्री है वो प्रभु को अपना पति भाव से उनकी उस, सेवा कर रही हो और अपने सेव प्रभु को कोई अपना सर्वस्व मान रही है तब वो सर्वभाव से ही प्रभु की सेवा कर रही है और यही बात है वो कोई पुत्र भाव से प्रभु का भजन कर रहे हैं तो उसमें भी यही बात समझनी चाहिए कि जो अपने सेवी प्रभु को अपना सर्वस्व मानते हैं तो इन भावों को रखते हुए जो स्त्री है वैष्णव उसे कृष्ण का रस्ते हुए जितेंद्रिय होकर अपने चित्त को भी अंकुश में रखते हुए शुद्धी पवित्रता रखते हुए प्रभु का वजन करना चाहिए अब कोई स्त्री वैष्णव है और उसका परिवार जन है उसे क्या करना चाहिए तो उसका निरूपण करते हैं कि पतिपुत्रादि बंधु नाम आनुकूल्य चे बनम के जो पति पुत्र आदि हैं, है परिवारजन है बांधव है वो अगर अनुकूल हो तो उनको कृष्ण सेवा में उन्हें जोड़ना चाहिए कीर्तनयी श्रवणय श्रुतयी अगर वो अनुकूल न हो और अनुकूल नहीं होने के कारण वो स्वयं भी उनके साथ रहकर प्रभु सेवा न कर, कर सवाती हो तब फिर उसे भाव से प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना चाहिए क्योंकि वो पराधीन है और भगवत सेवा तो ऐसा नहीं है कि हम घर में रहते हुए एकाकी कर सकें जब अन्य स्लोक प्रतिकूल हों अनुकूल होने पर ही हम कर सकते हैं तब ऐसी स्थिति में उसे प्रभु सेवा का स्वरूप सेवा का आग्रह नहीं रखना चाहिए पर श्रवण कीर्तन स्मरण तो करते रहना चाहिए क्योंकि सामान्यतया स्त्री जन स्वतंत्र नहीं होते हैं यानी आप जो कुछ चाहे वो कर सकें, ऐसी अनुकूलता उनकी नहीं होती है। और परिवार भी जब अनुकूल न हो ऐसी स्थिति में उसे परिचर्या परिचर्यापरायण होना चाहिए जो महाप्रभु भक्तिवर्धि ग्रंथ में हमें समझाते हैं कि जब हर में प्रभु की सेवा कर पाना संभव न हो ऐसी स्थिति में जो तदीय जन हो उनके साथ तत्परता से रहना चाहिए तद यही सह तत्पर ही अधूरे विप्रकर सेवा यथाचितम न दुष्य यानी जो भगवत सेवा शिवापरायण भगवत भजन पराय जो भक्त हो उनका संघ करना चाहिए वो अगर अनुमति दें और हमारी योग्यता हो तो उनके सेवे प्रभु की सेवा में भी हमें वो जोड़ सकते हैं तो उनकी आज्ञा में रहकर उनकी परिचर्या हम कर सकते हैं अगर ऐसी योग्यता हमारी न हो तो हम उस भगवती की गुरु की ही परिचर्या करें तो इससे हमारा दैन्य बढ़ता है और उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं जितना दैन्य हमारे अंदर अधिक होगा उतनी ही प्रभु की प्रसन्नता हमारे ऊपर होती है और जितना अहंकार जितना हमारी योग्यता का भान हमें अधिक होगा उतना ही प्रभु की कृपा कम होती है गुरु की कृपा भी कम होती है तो दैन है वो सबको प्रसन्न करने का एक मूल मंत्र है तो इसलिए समझाते हैं कि जब अति प्रतिकूल परिस्थिति हो ऐसे में हमें जो गुरुजन हैं, भगवतीय हैं, उनकी परिचर्या करनी चाहिए आगे समझाते हैं स्वतंत्रतायाम दोषो ही स्त्रीण सर्वत्र जायते अतस्तया तथा पूरी दीक्षया स्वतंत्रता है वो दोष कामूल है यानी जो समाज जिस तरह कई मर्यादा में क्या बोलूँ है हाँ है मतलब इसका ये जो कहा है, उसका ये भावार्थ समझाया गया है और महाप्रभु ने हमें इस बात को साधन प्रकरण में कहा है कि जब हम अपने घर में प्रभु सेवा न कर पाते हो किसी भगवती सेवा परायण भगवती का संग भी हमें नहीं मिलता हो इसी तरह किसी गुरु का भी संघ प्राप्त नहीं होता हो तो उस स्थिति में जहाँ प्रभु अपने महात्म्य से विराजते हों, ऐसे वैष्णव तीर्थों में या वैष्णव जो देवालय है जैसे तिरुपति बालाजी है पांडुरंग विठलनाथ जी है द्वारका में रणछोड़ जी है श्रीरंग जी है जगन्नाथपुरी बद्रीकनाथ जी हैं है, ऐसे जो पुराण प्रसिद्ध स्थान है वहां प्रभु की नित्य पूजा होती है तो ऐसे स्थानों में हमें जाकर और वहां प्रभु की पूजा तत्पर होना चाहिए यानी हो तीर्थों का आश्रय करना चाहिए श्री गोपीनाथ जी आगे इस बात को और भी कहेंगे उस सूची में ब्रजमंडल का भी आपने उल्लेख किया है ये सब बातें सब लिखी गई है जब श्री महाप्रभु श्री गुदसाई जी के बैठक की और ऐसे सब स्थान प्रकट नहीं हुए थे तो उस समय विकल्प कम थे पर अब वो विकल्प हमारे पास और उपलब्ध हो गए हैं कि हम ऐसे जो स्थान है जहां श्री महाप्रभु जी विराजते हों वहां महाप्रभु की सेवा गुरु सेवा के रूप में हम कर सकते हैं तो उनके सान्निधि में बैठकर हम प्रवण कीर्तन स्मरण ध्यान इत्यादि हम कर सकते हैं और इसी तरह जो ब्रजभूमि है जो सभी पूरा इतना बड़ा ही मंदिर ही है वो प्रभु का निवास है तो ब्रजवास भी कर सकते हैं श्री गोपीनाथ जी ने आगे वो उन बातों को कहा है ये जो पूरा निरूपण चल रहा है वो कौन सी स्थिति में कि जब जो स्त्री वैष्णव है वो स्वतंत्र नहीं है पराधीन है परिवारजन उनके अनुकूल नहीं है ऐसी स्थिति में उनको अपने धर्म का निर्वाह कैसे करना ये चर्चा का विषय अगर वैसे में वो कुल परिवार के विरुद्ध व्यवहार करते हैं तो बदनामी होती है विवाद होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसके बजाय अच्छा यह है कि प्रभु हमारे कोई दोष होंगे जिसके कारण हमें उस अधिकार से प्रभु ने दूर रखा है तो दैन्य रखते हुए हमारे दोष अपराध हैं वो दूर हो जल्दी ऐसी मन का इच्छा रखते हुए प्रभु की इच्छा मानकर और ऐसी स्थिति में जो भी हम कर सकें गुरु की सेवा वैष्णव की सेवा श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि वो करते हुए रहना चाहिए यानी ये सब जो प्रकार है वो साक्षात भजन का नहीं है परोक्ष भजन का है एक बीच का रास्ता गोपिना जी समझाते चित्रमात्रे की सेवा से सियाद प्रतिबंध है गुरोर् छलेना भी भजन कृष्ण मुच्चते पृथ्विका जिवर बहुत अच्छी बात श्री जी समझा रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि सेवा का क्रम विस्तृत होने पर परिवारजन में कोई प्रतिबंध आने की संभावना होती है पर अगर संक्षिप्त सेवा का क्रम हो तब परिवारजन विरोध न करते हों तो ऐसे में सेवा में संक्षिप्त संक्षिप्त क्या हो सकता है जैसे हम जब भी जो सेवा प्रभु करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनके जीवन क्रम में अगर हम तारतम्य देखें तो तारतम्य क्या होता है इस सेवा संबंधी यानी प्रभु स्वरूप संबंधी जो समय शक्ति और संपत्ति इसका जो उपयोग है वो ही एक अतिरिक्त तो होता है दूसरा तब तो हम नहीं करते हों सेवा तब भी करते ही हैं यानी हम नाते हैं खाते हैं कमाते हैं घूमते फिरते हैं वो सभी कुछ हम करते ही हैं इतना ही तो अतिरिक्त है इसलिए अगर प्रभु हमारा समय अधिक लेते हो ऐसे विचार से अगर कोई हमें प्रतिबंधक बनता हो तो प्रभु हमारे अनुकूल बनकर विराज सकते हैं जैसे मदन मोहन जी या लालन ऐसे स्वरूप की सेवा हो तब तो उनको स्नान कराना वस्त्र श्रृंगार धराना ये सब आवश्यक हो जाता है पर अगर प्रभु तैयार होकर ही हमारे यहाँ बिराज हों चित्र सेवा में जैसे ठाकुर जी वस्त्र श्रृंगार धर के ही बिराजे तो न उनको स्नान कराना है न कोई वस्त्र श्रृंगार धराना है तो वो जो समय है अन्य स्वरूप की सेवा में अधिक समय जाता हो तो प्रभु हमारे अनुकूल होकर भी विराजमान करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रतिकूलता हो तो प्रभु के चित्र स्वरूप की भी सेवा की जा सकती है चित्रमात्र की सेवा त्याप से प्रतिबंध गुरु और गिरा गुरु की आज्ञा से अत्यंत प्रतिकूल स्थिति हो तो चित्र सेवा भी की जा सकती इसी तरह कई लोगों को आंखों की तकलीफ होती है कुछ लोगों को हाथ की तकलीफ होती है जिससे लोगों को वो कम हुआ कहते हैं पार्किंसन, टेंशन हाथ ऐसे धूझते रहते हैं उसके कारण ठाकुर जी की सेवा वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में प्रभु धजकर ही हमारे यहाँ विराजय हों सदा तब फिर प्रभु की सेवा क्यों वो शरीर की जो तकलीफ है वो सुछावर नहीं हो जाती है प्रभु हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो ऐसे में भी चित्त स्वरूप की सेवा वो उचित है और कभी प्रतिबंध अधिक हो पर हमारा मन नहीं मानता हो जिसका जो होना हो सो हो हम तो हमारा करेंगे ऐसे में अगर हम लोगों को छल कर उनकी नजर बचाकर अगर भगवत सेवा का कोई क्रम हम करना चाहें और हम उसको निभा सकें अपनी जिम्मेवारी पर तो उसमें कोई रोक नहीं सकता है जैसे ब्रजभक्तों ने अपने घर परिवारजनों को से बचाते हुए भी प्रभु की भक्ति उन्होंने की और उनको उत्तम फल प्राप्त हुआ प्रभु प्रसन्न हुए इसी तरह घर परिवार लोगों के साथ थोड़ा बहुत छल करते हुए भी अगर हम प्रभु सेवा इस तरह से निभा सकते हो तो श्री गोपीनाथ जी कहते हैं कि जैसे गोपीजन ऐसा कर, कर और मुक्त हुए उसी तरह आधुनिक भक्त है वो भी ऐसे उत्तम फल को प्राप्त कर सकता है एक दो बार मैंने विस्तार दिया था मांडवी के पास एक नागरे चाह के छोटा सा गांव है वहां एक वैष्णव परिवार की बेटी आई और वो जो परिवार था वो तो देवी का उपासक था वो बेटी अपने साथ ठाकुर जी के स्वरूप को बदला लाई और उससे उसका साहस नहीं हुआ कि वो सबको कह सके और उनके साथ सबके सामने ठाकुर जी की सेवा कर सके तो उसमें अनाज रखने की जो बड़ी कोठी होती है वहां उसमें ठाकुर जी को फंसाए और घर के लोग सब जगह उससे पहले वो दो तीन चार बजे सुबह उठकर और ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को कोड़ा देती पर जब अशुद्धि के दिन आए और वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाई तो ठाकुर जी ने उसको तो बड़ा साफ हो रहा था कि मेरे ठाकुर जी वो तो कुछ भोग नहीं आया ठाकुर जी को जगाया नहीं पर उसके ठाकुर जी ने घर में जो सबसे बड़े वृद्ध थे उनको सपने में दर्शन दिए और उनको डराया धमकाया ठाकुर जी ने कि मुझे आज किसी ने जगाया नहीं भोग नहीं भरा है और तुम ऐसे कैसे सो रहे हो तो वो जगे जगह सबको उसने पूछा कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया फिर उसकी हिम्मत खुली जो वैष्णव बहुत ही उसी और उसने कहा कि मैं इस तरह अपने पियर से ठाकुर जी की सेवा पदरा कर आई थी पर इस कारण मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाई तो उतने समय उसने छुप छुप कर किया छल से ही किया तो अगर इस तरह से चोरी छुपके से भी अगर भगवत भजन किया जाता हो तो उसे प्रभु उत्तम फल प्रदान करते हैं और वो छल है वो छल नहीं माना जाता है क्योंकि वो प्रभु के लिए किया गया छल अब आगे जो स्त्री भक्त हैं उनकी प्रशंसा करते हुए श्री गुपीना जी आगे करते हैं पुरुषापेक्षण हृदय मृदु दृश्यते अत तदनुरागोत्र सत्यवा भी पुरुषों की तुलना में स्त्रीजनों का हृदय कोमल होता है और इसीलिए उनका प्रभु के अंदर अनुराग भी बहुत ही जल्दी हो जाता है प्रभु में प्रेम उनका भक्तिभाव तुरंत हो जाता है इसलिए विशेषतः ऐसा भी कहा गया है पर उसमें एक सावधानी रखनी चाहिए वो आप समझाते हैं कामदोषो ही नारीणाम कनका नाम यथा विजित सजयी त्रिणाम प्रियो यथ तो सोना होता है उसमें एक गुजराती में कहते हैं कि सोनावा में उसमें कुछ दाग हो जाता है तो वो उसकी सुंदरता को ढक देता है यानी उसकी सुंदरता नहीं दिखलाई देती है वो दाग हमें दिखलाई देता है इसी तरह जो कामना है वो एक बड़ा दोष है तो जनों में विविध विषयों की कामना है वो उनका एक स्वाभाविक दोष है उनकी इच्छा कामनाएं कभी संतुष्ट नहीं होती है यानी वो लेने जाती है आज की शाम की सब्जी तो तीन दिन चले उतना लेकर आ जाते हैं इसी तरह कोई छोटी मोटी खरीदी करने जाते हैं तब भी वो उनके ऊपर संयम नहीं रह सकता है तो उनके मन में ये जो आशा तृष्णा कामना वो उनके भीतर एक बहुत बड़ा दोष होता है अगर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया जाए तब उनके ऊपर प्रभु कृपा अधिक हो सकती है अंत में जो अशुद्धि में भगवत सेवा नहीं करनी चाहिए उसका निरूपण करते हैं उदती च प्रसूता स्त्री अशुचिश्च तथापमान दर्शन स्पर्शनादि से मूर्देह विवर्जय की अवस्था में अटकाव की अवस्था में और इसी तरह जो अशुद्धि अन्य तले की हो सूक पिंडो इत्यादि या अशुद्ध का स्पर्श हो जाने पर होने वाली अशुद्धि ऐसे में स्त्रियों को और पुरुषों को भी अपने देव प्रभु के स्पर्श और दर्शन यथा योगी वो नहीं करने चाहिए यानी कोई कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं कि जिसमें दर्शन भी नहीं किए जाने चाहिए कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं शुद्धि कि जिसमें दर्शन हो सकते हैं अपने सेवे प्रभु के उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता है तो ये जो आचार है वो हमें अपने संप्रदाय में परंपरागत जो आचार है उससे समझकर उस तरह से प्रभु की सेवा में तत्पर चाहिए ये सामान्य नियम है आपवाधिक परिस्थिति हो उसके नियम अलग होते हैं जैसे तो सुभाव वैष्णव वार्ता में आता है कि एक वेशिया स्त्री थी जिसने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी और वो जब उसको अटकाव हुआ तो उसने उसमें सेवा की ठाकुर जी की तो वैष्णव में विवाद हुआ शिव साई जी के पास विवाद पूछा शिव साई जी ने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया उसने ये कहा कि क्या मेरे घर आकर कोई मेरे ठाकुर जी की सेवा कर जाता जब मेरे ठाकुर जी को तो कोई अपने यहां बदराने के लिए तैयार होता मैं अपने ठाकुर जी को तो चार दिन तक कैसे बिना जगह रख सकती तो मैंने तो सेवा की और जब मैं शुद्ध हुई तब मेरे ठाकुर जी को तो भी मैंने पंचावन से स्नान कराकर शुद्ध कर लिया तब श्री गुसाई जी ने कहा कि ठीक है इसने जो किया है वो सही है तो दूसरों को नहीं करना चाहिए ऐसे ही वीर बाई की वार्ता में भी आता है कि उसको जब बालक हुआ तब परिवार लोग खुशी मना रहे थे और उनके ठाकुर जी की सेवा में कोई नहीं जा रहा था तब ठाकुर जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम भले ही प्रसूति की अवस्था में हो तुम मेरी सेवा करो तो ये कुछ अपवाद की परिस्थितियां हैं ऐसी परिस्थितियां अगर हमारे जीवन में भी आती हैं तो हम भी उन भगवतियों का अनुकरण कर सकते हैं पर अगर ऐसी स्थिति नहीं है दूसरे विकल्प हमारे पास हो तब ऐसी अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए ये सामान्य नियम तो यहाँ तक ये रक्षा अच्छा टीवी कारिका तक आज हमारा हुआ यहाँ रखते है एक विषय को विराम मिल रहा है मैं तो तो कुछ किसी को, को पूछना हो तो पूछ सकते हो उसमें जो पुरुष पर नहीं नहीं मतलब जैसे सूतक पिंडू तो सभी को लगते हैं स्त्री हो चाहे पुरुष तो ऐसी अशुद्धि की अवस्था तो पुरुषों को भी सेवा में नहीं जाना चाहिए अब प्रसूति और अटकाव जो है वो स्त्रियों का घर में है तो उसमें पुरुष को कोई आपत्ति नहीं है उनके परिवार जन है पुरुष जन है वो प्रभु की सेवा कर सकते थी। हैं ठीक है तो यह आज का क्रम तक